वे दुर्ग नामक शहर में वकालत करने लगे यह सन उन्नीस सो चालीस की बात है बाबा आम्टे ने सन उन्नीस सो चालीस तक वहां वकालत की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 मुकदमें लड़ा करते थे जब उनकी दलीलों से अपराधी छूट जाते थे तो बाबा आम्टे को बहुत दुख होता था इसी लिए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 और कई बार जेल गए जेल से निकलने के बाद बाबा आमटे ने देश सेवा और समाज सेवा का व्रत ले लिया वे इस व्रत को पूरा करने में जी जान से जुट गए उन्हीं दिनों बाबा आमटे का नागपुर में विवाह हुआ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 प्रकाश आम्टे देख रहे हैं आनंद वन में बाबा आम्टे के बड़े बेटे डॉक्टर विकास आम्टे आश्रम की देख भाल करते हैं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 Shram hi he Shri Ram hamaram Shram hi he Shri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 Vandana Arimardhan